परिपातु विश्वतो यत्र तत तत अहानिच हापो विश्वाह उदेति परिपातु पात वह सत्योक्ति सब ओर से हमारी रक्षा करे अवाच और दिव दीवलोक भी हमारी रक्षा करे करेत्र ततहन तततन आहानी और जहाँ पर अहानियों को सूर्यादि पदार्थों को फैलाया है विस्तार किया है वहाँ पर हमारी रक्षा होवे अन्यत और पर यह विश्व प्रविष्ट हो जाता है प्रलय को प्राप्त हो जाता है उस काल में भी वहां भी हमारी रक्षीजती और जब उत्पन्न होता है तब भी हमारी रक्षा हाँ सबको नष्ट करने वालों से रक्षा करने वाला सब दुष्टों को नष्ट कर देने वाला रक्षा करे उदयती सूर्य और उत्कृष्ट रूप में वह प्रेरक ईश्वर हमारे अंदर उदित होवे जिसमें कही गई वह असत्योक्ति हमारी रक्षा करे कौन सी सत्योक्ति है आपकी सत्य आज्ञा जिसका हमने अनुष्ठान किया है यही बात आई कि किसका अनुष्ठान किया है अभिप्राय ये होगा हमारा जहां से भी जीवन आरंभ होता है ही हम अगर किसी ईश्वर से विरुद्ध आचरण का ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारी वहीं से हानि होने लगती है सर की आज्ञा के अनुकूल जो कर्म है उनका अनुष्ठान करने लगते हैं तो वहीं से हमारी रक्षा आरंभ हो जाती है यह एक सामान्य नियम है ईश्वर के विरुद्ध यदि हम चलने लगते हैं तो हानि आरंभ हो जाएगी और इसके अनुकूल चलने लगेंगे तो लाभ आरंभ हो जाएगा यहाँ पर थोड़ी सी विशेषता बताई है कि जिसका हमने अनुष्ठान किया है तो विशेषता ये है कि तो व्यक्तियों का जो जीवन होता है एक जैसा नहीं होता है सभी के विचार समान नहीं होते हैं सभी की योग्यता समान नहीं होती है चलने वाला व्यक्ति जो होगा वो अपने स्तर से अपने किसी स्थान से अपने किसी परिस्थिति से विशेष से आगे के लक्ष्यों का निर्धारण करेगा अपने उद्देश्यों का निर्धारण करेगा कि मुझे ये करना है तो उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार की आ, क्रियाएं हो जाएगी मान ली कि वो बराबर है सभी के लिए यहां से दिल्ली जाना है उस व्यक्तियों ने मिलकर के अपना लक्ष्य बनाया उस व्यक्तियों की तैयारी एक जैसी नहीं होगी वह नहीं होगी उससे हो सकता है कोई नहीं भी जा पाएगा किसी के पास पहले काम आ जाएगा किसी को रोग हो सकता है ऐसे पता नहीं कितनी परिस्थितियां आएगी सबके सामने समान उद्देश्य होने के बाद भी हर कोई बराबर रूप से पूरा कर दे ऐसा नहीं हो पाएगा तो ऐसे ही हमने ईश्वर प्राप्ति का भी लक्ष्य मान लो बना लिया सभी ने तो ऐसा नहीं होगा कि सबको बराबर ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा किसी को बहुत अधिक करना पड़ सकता है और किसी को अपेक्षा कम करना पड़ेगा किसी की मान ली बहुत अधिक योग्यता है मानसिक अधिक योग्यता है लेकिन संस्कार नहीं है तो उसको बहुत संघर्ष फिर भी करना पड़ेगा पढ़ने लिखने के बाद भी अभी उसको पर्याप्त करना पड़ेगा पुरुषार्थ आंतरिक निर्माण के लिए और किसी के आंतरिक संस्कार तो है लेकिन उसको शास्त्र नहीं समझ में आ रहा है उसको बाहर पुरुषार्थ करना पड़ेगा बहुत अधिक नहीं चल रहा हूं इसको मिलाने के लिए शास्त्रों से तुलना करनी पड़ती है जो भी अनुभूतियां होती है आंतरिक उनको मिलाना ही पड़ता है नहीं तो भ्रांतियां होती है उसमें एक उपाय है कि शास्त्रों से करे वो फिर मिलान है आध्यात्मिक बहुत अच्छे हैं लेकिन शास्त्र नहीं है उसके पास समय लगेगा उसको भी बहुत बाधा उसके सामने भी नहीं है तो बाहर की बाधा उसको नहीं होगी लेकिन आंतरिक बहुत होगी दोष मतभेद ऐसी चीजें उसको बहुत बाधित करेगी किसी में पढ़ने की भी है शास्त्र भी है तो स्थान नहीं मिलेगा रहा है देश में काल में बाहर के लोगों का विरोध है लड़ाई झगड़े के स्थान है फिर ऐसी प्राकृतिक वातावरण नहीं है अनुकूल वो बाधाए आ जाएगी सर्दी गर्मी बृष्टि आदि की आ जाएगी तो ऐसी अनेक परिस्थितियां हो जाती समान होते हुए भी तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ता है अपने को विशेष संकल्प लेना पड़ता है ना होगा ये, ये कार्य मुझे करना ही है देना पड़ता है और उसके आधार पर फिर हम अपना जीवन आरंभ करते हैं। हमारा चल पड़ता है लेकिन सामान्य जीवन चलाते हुए भी हमको विशेष संकल्प लेना पड़ता है कि एकपो में छोटे भी संकल्प हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं जितने भी लेंगे हम जो धार्मिक व्यक्ति होगा वो तो अच्छा ही लेगा पाप वाला तो लेगा नहीं जो तीन दुष्ट व्यक्ति है उसके संकल्प तो दुष्ट होंगे पाप की अन्याय की ही लेगा वो व्यक्ति तो अच्छा ही लेगा ना ये जो जैसे सार्वजनिक रूप में कोई हम घोषणा करते हैं क्या है उद्देश्य है हमारा क्या है तो नौकरी का है किसी का है अच्छा काम ही होता है ना का संकल्प कोई नहीं करता है वहाँ प्रकाशित कुछ होता है किसी का कुछ होता है छोटा बड़ा इस तरह के होते हो जाते हैं सभी के संकल्प हो जाते हैं से ही कोई भी जो हम उत्तम संकल्प करते हैं वो ईश्वर के आज्ञा के यदि अनुकूल हो ईश्वर से निकटतम हो तो उसके लिए कहा गया है वो हमारी अधिक रक्षा करती है दिया कि ये काम करना है हमें और उसके लिए जब हम पुरुषार्थ करने लगते हैं, तो लोगों का ध्यान चला जाता है ना कि ये वो व्यक्ति है ये वो या संकल्प बाहर प्रकाशित कर देने से अब क्या होता है बाधाएं दुगनी हो जाती है विरोधी व्यक्ति होते हैं ना अब पता लग जाता है उसको अब बाधित करता है निंदा करता है ये देखो चला है अपना ध्यान करने वाला है जैसे उसको रोकना कर देता है यार जैसे जब सीधे मिल गया तो अब सीधे उसकी बातों का खंडन करेगा की ये है, ऐसा कहा होता है जब हम संकल्प प्रकाशित नहीं करते हैं तो ये वाली बाधाए नहीं आती है के विरोध नहीं होते हैं। उनसे क्या होता है लौकिक व्यवहार प्राय दूसरे को छिपा के किया जाता है बताते हैं कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ करके बताते है उसको जितनी भी योजना होती है ना वो व्यक्तिगत वाली होती है सार्वजनिक योजनाएं तो करनी पड़ती है घोषित क्योंकि कई लोगों से सही नहीं लेकिन व्यक्तिगत योजनाएं नहीं बताई जाती है मन में ही संकल्प लेके व्यक्ति चलता रहता है बाद में बताता है मेरा ये उद्देश्य था नहीं तो उसको बाधाएं हाँ आ जाती है नीचे नीचे होता है वो घोषणाएं सार्वजनिक जो बहुत उत्तम स्तर की होती है ना वो सार्वजनिक रूप में आदर्श और धर्म की स्थापना होनी है समाज में लोक में वो व्यक्तिगत नहीं हुआ करते हैं ऐसी योजना है आपको सार्वजनिक रूप में करने पड़ेंगे कोई नौकरी धंधा है परीक्षा है विज्ञान की खोज करनी है इसको बताने की जरूरत नहीं बताते हैं कभी भी किसी को नहीं बताते मैं क्या करने जा रहा हूं अभी दे तो हो नहीं पाएगा उसका इतने चोर होते है दूसरे होता है कि अगला निकल जाएगा क्योंकि थोड़े से का ही अंतर होता है तो इस कारण से उसमें क्षेत्र में तो खतरा आध्यात्मिक क्षेत्र है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है विरोध होता है दूसरा चुराता नहीं है इसको एक आदमी ने कहा मैं योगी बनूंगा तो दूसरा नहीं कहेगा मैं भी बनूंगा क्योंकि तो नहीं बनने के लिए पूरा करेगा पुरुषार्थ उसको नहीं बनने देना है साधनों को लेना था ना उसको वही तो उसका हट था पहले था कि यह मेरे से बड़ा हो जाएगा मुझे कौन पूछेगा इस कारण से ना चाह रहा था उसको उसकी तो नीचे कम हो जाएगी ना निश्चय है वो उसका आदर्श अगर सिद्ध हो जाता है तो दूसरा छोटा हो जाएगा लोक में तो इसलिए वो उसको आगे नहीं जाने देना चाहता है बाद में उसके पास साधन आ जाते हैं तो बचता ही नहीं तो क्या करे अब तो वो फिर करनी पड़ती है उसकी इसलिए वही विरोधी व्यक्ति फिर अनुकूल हो जाता है अंदर से नहीं होता है तब भी है कि लोक में जो होते हैं उद्देश, वो दूसरे चुराते हैं उद्देश कोई कोई आध्यात्मिक होते हैं हैं हैं इसमें चुराते हैं नहीं कोई है लेकिन बाधित करते हैं और तरह से विरोधी जाते हैं। भी जो संकल्प हम करते हैं उसके लिए यहाँ जो संकेत किया जाएगी हमारी रक्षा में आपको यही दिखेगा कि रक्षा ने उससे आपत्ति आती है आदर्श को हम लेके चलते हैं तो हमारे सामने आपत्तियां दिखती है वस्तुता नहीं है वो आपत्ति ये कह रहा है वही हमारे रक्षक हैं। यानी ईश्वर की ओर से जो हमको मिलना है ना वो उसी के आधार पर मिलेगा सत्य बोलने का संकल्प ले लिया बचपन से और चलाते जा रहे हैं तो लौकिक बाधाए तो बहुत आएंगी बहुत सारी आती जाएंगी लेकिन बढ़कर के और कई फल नहीं मिलेगा फिर दिखेगा जो फल है ये ईश्वर की ओर से होता है आदर्श की स्थापित लेकिन बाद में लोग झुकेंगे बाद में लोगों का जैसे अभी आई ना पहले विरोध करते हैं बाद में झुक वो हो जाते हैं वो तो झुकना ही है उनका बाद में उनके नीचे आ गए ये नीचे आना ही फल यही रक्षा है भारव नहीं होगा ना उस पर वो तो अंदर अंदर चिड़ता रहेगा लेकिन अब नहीं दबा पाएगा पहले दबा लेता था उसको आगे बढ़ने से रोक सकता था, रोक लेता था अब नहीं रोकेगा बुराई तो फिर भी करेगा वो अभी भी नीचे नीचे करेगा लेकिन अपने को बाधित नहीं करेगा पहले कर सकता था करने से पहले बाधित करता था उसका जो झुक जाना है व्यक्ति का विरोधी का अब वो कुछ नहीं कर पाएगा तो अब यही हमारी रक्षा कर रहा है और दूसरी बात अंतिम चीज क्या है जो रक्षा होनी होती है या हानि जो है वो अपनी नहीं होती है रक्षा भी अपनी नहीं होती है रक्षा केवल सिद्धांत की आदर्श की होती है और हानि भी सीखने वाला व्यक्ति वो तो फिर भी मर जाएगा नहीं होता है अधिकतम यह होता है लाभ दूसरे को फिर होता है जैसे देश के लिए ले लिए ना उनको क्या मिला स्वतंत्रता के लिए जो आगे आगे आए बिस्मिल जो भी थे लेकिन सारे मारे गए ना उसमें उनको क्या मिला इससे दूसरे को तो लाभ हुआ ना उसका जिस स्वतंत्रता को वो चाह रहे थे वो तो सुरक्षित हो गई लेकिन उसी के लिए नहीं हुई तो बच गई वो व्यक्ति नहीं बचा स्वतंत्रता बची है उसका उसका उसका उसका उसको कुछ मिलेगा मिलेगा मिलेगा उसका सीधे उसी से से नहीं मिलेगा वो वो ईश्वर उसको अलग से मिलेगा लेकिन अब उसने क्या ना अब उसको केवल प्रतिष्ठित कर दिया व्यक्ति को वस्तुतः मर्यादा बची है रामचंद्र जी ने जो कुछ किया आज जो है उन्होंने सत्य या धर्म के लिए किया ना वो तो रामचंद्र जी थोड़े बच गए मर्यादा ही नहीं केवल बची है ना तो आज कोई व्यक्ति कहता है कि मैं राम बनूंगा तो वो राम थोड़े बनेगा राम मर्यादा का कर दिया ना पालन स्थापना कर दी ऐसा ही ये व्यक्ति भी किसी मर्यादा की स्थापना कर देगा यही राम बनना है ये जो जाता है कि ये बनो भगत बनो और प्रताप बनो और शिवाजी बनो तो कोई शिवाजी थोड़े बनेगा अरे वही नहीं रहे अब दूसरा शिवाजी कैसे बनेगा तो उसका अर्थ केवल इतना ही होता है कि शिवाजी ने जो काम किया है ना जिस चीज की रक्षा कर दी उन्होंने वो काम कर देना अपने को बस वही शिवाजी बनना है वही राम बनना है पति नहीं बचेगा स्वामी दयानंद बनने का अर्थ ये नहीं है कि हम स्वामी दयानंद जी बन जाएंगे दयानंद जी ने वेदों की जो प्रतिष्ठा कर दी वैदिक सिद्धांत प्रतिष्ठा कर दी वो हम कर देते हैं यही स्वामी दयानंद बनना है इस सृष्टि से लेकर आज तक जो कुछ भी बचेगा व्यक्ति नहीं बचेगा मर्यादाएं रखी गई है ईश्वर की ओर से वो मर्यादाएं ही, ही बचेंगी लेकिन उस मर्यादा का बचना ही फिर अपना बचना है ना बलिदान अब उसी को कह रहे हैं नहीं, अमर हो गए यही तो बचना है और क्या बचना है बचता नहीं है तो हम जो उसके लिए त्याग कर रहे हैं पुरुषार्थ कर रहे हैं वो पुरुषार्थ हमारा बचेगा यानी हाँ। उसका फिर हमको सुख मिलेगा सीधे सीधे वस्तु रूप में वो चीज नहीं बचने की होती है ना हम बचने वाले है ना वो वस्तु बचने वाली होती है लेकिन उसके लिए जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वो पुरुषार्थ हमारा सफल हो जाएगा उस रूप में हमारी रक्षा होगी सत्योक्ति है ईश्वर की किसी भी आज्ञा का हमने संकल्प बना करके जीवन में अनुष्ठान कर लिया संकल्प क्या करेगा हमारे जीवन को कृतार्थ करेगा तो ऐसे सत्य का भी संकल्प लेते हैं विद्या का लेते हैं कोई भी लेते हैं जो ईश्वर से सीधे निकटतम हमको जोड़ने वाला हो ऐसी लेकर के हमको चलनी चाहिए और चलते समय मार्ग में खूब बाधाएं आएंगी लेकिन वो हम सफल होंगे उसमें ये ईश्वर की ओर से ऐसा मंत्र का अभिप्राय है सफलता मिलती यानी रक्षा होती है हमारी यहाँ जो भी वेद की जितने भी बात होते हैं चाहे किसी भी लकार के हो वो हर समय सिद्ध रहते हैं करे कहा जा रहा है इसका मतलब रक्षा करता है वो उससे रक्षा होती है वह तो गलत नहीं होगी कभी भी समय के आयोजन में भेद हो सकता है संबंध कैसे बनेगा लेकिन अगर कोई वैसा कर देता है तो वही होगा परिणाम परिणाम में भेद नहीं आता है आ गया परिभा रक्षा करे यानी रक्षा करती है तो हमें इस प्रकार से चलना चाहिए इसके लिए फिर दूसरी का दयाबा और दयाबा भी यानी सुख भी होता है अगर बाधक तत्व तो हमसे बलवान नहीं है तो उसका हमें सुख भी मिलेगा जैसे उदाहरण के लिए कोई द्वारा है पहले वो अच्छी चीज भेजता रखता है उसी उसका है वो गड़बड़ करता है मिलावट करता है कम पैसे में बेचता है तो दुकानदार ग्राहक तो पहले बढ़ेंगे ना उसके और ऐसी भी स्थिति आएगी इसकी लगेगी दुकान अब गई टूट जाएगी धीरे धीरे धीरे क्या होगा ना प्रतिष्ठित हो जाएगा अगर वो तो कल को वो फीका कर देगा दूसरे दुकान को और ये बहुत लंबे काल तक चलेगा तो केवल बिकेगा मोहर बिकेगी इसकी अगर ये उसी को नहीं है डोब में नहीं आता है तो उसका सुख निरल बना ही रह जाएगा अब जानते ना विकास हो जाने के बाद फिर उसमें प्रमाद आ जाता है वो लोभ लालच अधिक बढ़ाता है तो अब क्या होता है उसी रास्ते पर चल के फिर दुखी हो जाता है लेकिन उसी चलता रहे जैसे आरंभ से चल रहा था तो कोई दुख नहीं होगा फिर इसको सर आचरण एक बार हमने कर दी स्थापित वो हमारी रक्षा करता चला जाता है हम ही कर देते हैं उसमें भूल आर्थिक क्षेत्र में भी यही विद्या क्षेत्र में भी यही होगा नियम संयम से हम चलते कभी हम धोखा नहीं कर देते हैं तो हमारा सम्मान वैसे ही रह जाएगा सुरक्षित लोक में नहीं हटेगा इधर उधर नहीं होगा नहीं। करने लग जाते हैं कुछ भूल कर देते हैं धोखा कर देते हैं या जाती गलती हमसे उससे फिर ये उसमें छिद्र हो जाते नहीं तो अगर सतत चलता रहे ये ईश्वर की अज्ञा के अनुकूल तो दुख नहीं होगा कारण है दुख देने के कारण ये विषय नहीं बनते क्रिया नहीं बनती विरोधी व्यक्ति बनता है फिर वो या तो बाधित कर देगा उसमें अपने आप में होते हैं वो स्वरूप से ही दुखदायी होते हैं वो दूसरा नहीं भी हानि पहुंचाए ना तो एक दिन अपने आप फंस जाएंगे अपनी हानि हो जाए सत्य जो कार्य है अनुष्ठान है उसमें अपनी तरफ से नहीं होगी तो बाधित करेगा या हम ही कुछ गलती कर देंगे ये लोक के पदार्थ हैं, प्राकृतिक पदार्थ हैं। सारे के सारे क्या करते हैं हमारी ईश्वर के अजय के अनुकूल यदि चलते हैं तो रक्षा करते हैं वो फिर अब ये तो लोक की बात कही थी कि जहाँ हमारा जीवन चल रहा है वर्तमान में यहाँ हमारी रक्षा हो फिर कहा कि जहाँ प्रलय हो जाता है वहाँ भी रक्षा हो वहां क्या मतलब होगा हाँ लिए है कि मूर्छित अवस्था में उनकी रक्षा होती है जो कि मुक्त हो गए की अवस्था में केवल वही रहते हैं सुरक्षित नहीं रहते यानी उस काल में यानी जो वो तो मारा ही जाएगा ना वो तो पड़ेगा पड़ेगा उसके लिए कुछ नहीं है लेकिन यहां काल की बात कह रहा है यानी जिस समय ये होगा जो इससे निकल चुका है तो फंस गया उसका क्या होना है तो इसका अभिप्राय होगा कि हम ऐसी स्थिति बने कि फंस जाए जाके तो समाप्त होने से पहले पहले हट निकल जाना है तय आ रहा है, हो सकता है इस सृष्टि में भी हम मुक्त नहीं होंगे ऐसा मतलब होता है हर समय जो भी सुख है ना विद्यमान वो बना रहना यह है रक्षा सुख का हट जाना यह हानि है रख दो तो रख देने का क्या मतलब होता है वो जैसा है ना वैसा रहे और हानि हो गई खराब हो गई इसका मतलब क्या सुखद की जो अवस्था थी ना उसमें वो नहीं रही बस तो हानि की चीज होती उसका मतलब जो वर्तमान सुख है वो घट जाता है और सुखद अवस्था का बने रहना ही यही उसकी रक्षा है किसी चीज को हम अच्छा बनाते हैं क्या क्या बोलते यानी जिस स्तर पर वो सुख दे रहा था उसकी मात्रा अब बढ़ गई रोटी जैसे बनाते हैं अब रोटी क्या है ना ठीक ठाक से सेका उसको पहले उसको गूथने में भी बहुत अंतर होता है कितना पानी मिला मिला करके जब रोटी बनाते हैं और उसको फिर जले नहीं तो उस रोटी को खाने में जितना सुख होता है ऐसी घोट घाट करके डाल दिया उस पर उसकी खाने में नहीं होता है सुख आदमी तो यही बना देगा उसको घोट गाट के फिर दूसरा वो आधा कच्चा बना देगा एक होगा उसी को जला देगा तो अब क्या होगा एक आदमी उसको नष्ट कर दिया एक ने दूसरे ने उसी को अच्छा बना दिया जल... तो उसका अंतर क्या है सुख ही तो घटा है ना यहाँ और क्या हुआ एक में सुख बढ़ जाता है एक में घट जाता है तो जहां सुख घट जाता है उसको कहते हैं नष्ट हो जाए ये नियम सभी पर लागू होगा शरीर पर यही नियम लागू होगा घर पर समाज पर देश पर राष्ट्र की रक्षा करते हैं कहते हैं तो राष्ट्र की रक्षा क्या करते हैं भी राष्ट्र में जो भी स्थितियां हैं हमारे सुखद चलने की वो बनी रहे कोई व्यक्ति पर वो हो जाता है विदेशी शासन करने लगता है तो धरती थोड़े उठा के ले जाता है और कुछ उठा के तो नहीं ले जाता है ना जो वहां के लोग है उस पर दबाव जाता है वो अपने अनुसार नहीं कर सकते यही राष्ट्र का समाप्त जो करेंगे जहां भी करेंगे उसका मतलब होता है उस वस्तु को सुख की अवस्था नष्ट होती है तो उसका भी नाश हो गया तो यही है हमारी सुखद अवस्था चाहिए थी हमको तो प्रलय में यदि चले जाते हैं तो बंद हो जाएगा वो नहीं रहेगा वो वो बना ही रह जाता है तो वो हमारी रक्षा हो गई उसमें यही हुआ प्रलय में जाने से पहले मुक्त हो जाए तब तो ये ऐसा क्या कर सकता है संभव है यहाँ क्यों प्रार्थना की गई क्योंकि ऐसा हो सकता है प्रलय में भी हमारी रक्षा कर सकते हैं क्योंकि ऐसा उन्होंने अवसर दे दिया है बना दिया है कि रह सकते हो अब हमारी भूल होगी नहीं अगर होता है तो दोष अपना ईश्वर की ओर से नहीं है ये दोष तो ईश्वर निविशते अब हुआ कि केवल वही रक्षा नहीं पहले पहले नहीं हो एक होगा ठीक है सृष्टि के परले होते होते हम मुक्ति प्राप्त कर लेंगे एक तो ये बात आएगी तो ऐसा नहीं है पहले भी होना चाहिए मुक्त हो सकते हैं पहले तैयार हो जाना चाहिए यदेजति जहाँ ये उत्पन्न होती सृष्टि यानी वर्तमान में भी हमारा जीवन इसी प्रकार से सुखमय होना चाहिए या सुरक्षित हमारा विश्वहा विश्वहा विश्व जो हानि करने वाला है विनाश करने वाला है उससे आप होते हैं उससे ईश्वर के द्वारा हमारी रक्षा होती है आप, पा धातु होता है रक्षक तो पा से प हो गया है विश्वाहा विस्वाहा है उसमें फिर पा लगा हुआ है तो सबको जो विनाश करता है नष्ट करता है उससे ईश्वर बचाता है यानी कि उनकी बहुत सारी विधियां हैं या प्रकार है अनेक प्रकार से फिर अंत में उन लोगों को दंड दे करके ये सारी प्रक्रियाएं लागू होगी सीधे सीधे अगर इसको इसी स्थिति में छोड़ दिया तो सब नष्ट होगा तो आ ही जाएगा फिर वही स्थितियां बन जाएगी और विश्वाहो सबको मारते भी हैं साक्षात भी मारते हैं दंड देते हैं यानी जो एक धार्मिक अधार्मिक दो लड़ते हैं तो जब धार्मिक को आत्मबल होता है ना उसको मार डालूंगा धार्मिक को आत्मबल नहीं होता है वो छल कपट से मारता है या विरोध करता है हर समय धार्मिक व्यक्ति नहीं डरता है अंदर से शक्ति कम होने के कारण मारा जाता है ये अलग बात है लेकिन आत्मबल उसका अधिक होता है दुष्टों में आत्मबल नहीं होता है होता है फिर अगर जीत जाता है मान लो दुष्ट तो भी दूसरे को उसको होता है ये कैसे जीत गया लेकिन धार्मिक व्यक्ति अगर जीत जाए तो दूसरे को भी प्रसन्नता होती है फिर तो है। नहीं होता और दूसरे को भी नहीं होता है हाँ दोनों दुखी रहेंगे सुख होगा और इसको भी होगा ये स्थिति है ऐसी उसको दुख इतना नहीं होता है लेकिन लोगों को दुख होगा क्योंकि अब वो करेगा अत्याचार जीत गया तो दुख होता है तो इस तरह से होता है मर्यादा की जो ऐसी बना दी स्थिति यही सो जाएगा यानी वहां जिस समय उन्नति हुई है ना मैं इतनी कह रहा था कि दूसरे को जब पता चलेगा ना तो उसको प्रसन्नता नहीं होगी उसको उल्टा दुख होगा कैसे जीत गया ये क्यों जीत गया पता नहीं अब क्या होगा ये होता है ना जिताना है और उसकी जो निंदा हो रही है वो यही उसका मारना है एक तरह से कही उदयती सूर्या लौकिक दृष्टि से सारा न्याय अन्याय चलता रहेगा सारे साधन होते हुए भी सभी नष्ट फिर से हो जाएंगे जैसे आई बात बलिदान पक्का नहीं है वो आवश्यक नहीं है नहीं। है। लेकिन वो पर्याप्त नहीं है जैसे मर गए ना बलिदानी लोग व्यक्तिगत नहीं हुआ ना उनको व्यक्तिगत दुख हुआ नहीं होता है ना पूर्ण उससे इसीलिए कहा गया कि बाह्य कार्यों को भी करते रहना चाहिए लेकिन यह पर्याप्त नहीं है पर्याप्त क्या है अपने हृदय में करना है इसको दृष्टि तो दृष्टि से से हमारी रक्षा करते रहें, ये सब प्रार्थना करेंगे लेकिन इतना पर्याप्त नहीं होगा प्राप्त यही है कि आप किसी प्रकार से हमारे हृदय में प्रकट हो सीधा संबंध हमारा बनना चाहिए ईश्वर से होगा कि दूसरे का हुआ तो हुआ ठीक है अपना अपना तो हो गया ना व्यक्ति तो जो होता है वो दूसरों के निमित्त खड़ा होता है वहां तो हार जाने पर उसको दुख इसीलिए नहीं होता है चलो तो नहीं है ना उसका अपना तो बच ही जाता है इसी ही मान लो मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं या अपना जीवन सफल कर लेते हैं तो दूसरे वालों के लिए आप कितना भी पुरसाद करेंगे जरूरी नहीं है कि वो बनी जाएगा मान लेगा वो और वो भी अपना सुधार कर लेगा ऐसा नहीं है उसको जब समझ में आएगा तब तो करेगा आज तो करने वाला नहीं है तो उसके पीछे यदि आप लगे रहते हैं उसको उद्देश्य बना लेते हैं तो दुखी हो जाएंगे तो मेरा तो हो गया ना तो इससे अपनी अब चिंता नहीं होगी जितना होता है ठीक है हो जाएगा तो इस रूप में है बनता है तो ठीक है प्रयास करते रहना चाहिए क्योंकि नहीं करते हैं तो बाधा वही वाली आती है अपना भी नहीं हो पाता है रहना चाहिए अपने को पहले करना है। दीपक जल के ही बन जलाएगा जलाएगा? ना दूसरे को। को बुझा हुआ कैसे बुझ जलाएगा। ऐसे ही पढ़कर के व्यक्ति किसी लाभ नहीं होता है। इसलिए अंत में कहा कि परंतु हमारे हृदय में कृपा करके प्रकाशित हो सारा कुछ करने के बाद ईश्वर को प्रकाशित करना है जिससे हमारी अविद्या अंधकारता सब नष्ट हो जाए तो इस रूप में ईश्वर